बोला आश्चर्य आश्चर्य गुरु जी जी का कुछ आसना है इसलिए भगवान कहते तो तुमको किया दोस्तों ये साधारण भ्रांति का निमित्त है आत्मा दुर्वी की आश्चर्य पश्य कच्चि को कशित आश्चर्य आश्चर्य पश्य आश्चर्य भाषण आश्चर्य अदृष्टपूर्वम अद्भुतम अकस्मा दृश्य माना तेन तुल्य आश्चर्य को होता है जो अदृष्टपूर्वम पहले कभी नहीं दिखा अध्रोता कुछ आश्चर्य में कुछ देखा पहले कभी नहीं देखा गया अकस्मात दिशा में नाटा कहीं दिखने लग गया उसको आश्चर्य तेन आचर्यत ते, तेन तुल्यम आश्चर्यत ऐसे दर्शन है आश्चर्यवत आश्चर्य आश्चर्य जैसे एनम आत्मान पश्य कच्चित कोई इसको दिखता है आश्चर्यवत टीका में आश्चर्य इसे आद्यन पादेन पहला पाद में आश्चर्य पश्य कश्चिदेन, देना प्रथम तो पाद में आत्म विषय दर्शन से दुर्लभत्म दर्शन ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान दुर्लभ है इसको दिखाते हैं। भगवान क्या कहते हैं दृष्टु दुर्लभ्यम उचित दृष्टा कोई दुर्लभ होता है जिस विषय को दर्शन दुर्लभ है उस विषय दर्शन वाले दृष्टा भी दुर्लभ है तो प्रथम बाद में कहा गया दर्शन परोक्ष ज्ञान दुर्लभ है इसको दिखाते हुए दृष्टा दुर्लभ है परोच ज्ञान भी दुर्लभ है कहा गया और द्वितीय का आदमी आश्चर्य भगवती कथे विचार अन्य आश्चर्य जिस कहता है तो तद विषय वजन से वेदना है तद विषय वदन से दुर्लभत्व त्याग आत्म विषय का वजन उपदेश दुर्लभ तो दुर्लभत तो क्या पाठी कोई तो दुर्लभत तो उगते है नहीं तो दुर्लभत उ दुर्लभत तो कथन से तद उपदेष तथा कथित है जो आत्मविषय का उपदेश ही दुर्लभ तो उपदेश करने वाला जो दुर्लभ है तो दुर्लभतम कथे प्रथम पाद में दस तुर्लभ कहा करके दस टा दुर्लभ कहा गया द्वितीय पाद में भवन कथन दुर्लभन से उपदेषा ही दुर्लभ है तृतीय ने तदीय श्रवणेश द्वारा श्रोतुल विरलता विषय का श्रवण भी, भी, भी, भी दुर्लभ है श्रवण भी दुर्लभ है श्रवण दुर्लभ होने से सुनने वाला भी विरोध कोई होता है विरलता विरोधता श्रवण दर्शन उत्तीना न भावे भी श्रवण दर्शन है परोक्ष ज्ञान उत्ती है उपदेश इतने होने पर भी कोई श्रवण कर लेगा और परोक्ष निश्चय हो गया और उपदेश भी कर सकता है इतने होने पर भी तो तो। तो <स्थी> तो आ, सब विषय साक्षात्कार से अत्यंत आयस लगते दे तो सब विषय साक्षात्कार रुचि ज्ञान अत्यंत आयस से होता है प्रयत्न करना चाहिए बहुत लोगों को परोक्षा भी संतोष निश्चित हो गया प्रवचन आदि हो जाता है तो कुछ सम्मान आदि मिल जाता है उसमें रह तो जाते हैं ताकि साक्षात्कार नहीं होता है साक्षात्कार से अत्यंत है चलो देतम चतुर्थन बेतम चतुर्थ पाद में तृतीय पाद में क्या था आश्चर्य चयन अन्य सुनम वेदना चाहिए श्रवण करने पर भी साक्षात्कार नहीं कर पाता ये अत्यंत दुर्लभ है ये विभाग चारिता विभाग होता है आत्मगोच दर्शनादि दुर्लभत्व द्वारा दुर्बत्व आत्मने साधे आत्म विषयक दर्शन आदि उपदेश श्रवण ये सब दुर्लभ होने से आत्म दुर्लभ आश्चर्य संप्रति आत्मनि दस्तु रख्तु स्रोतु साक्षात् दुर्लभत्धान तद दुर्गत कथय आश्चर्य देखो आश्चर्य एनम आत्मन पश्य क्चिद आश्चर्यदन बदती तथे चाण्य महासर्प्र आश्चर्य एनमी तो नहीं वजती आचर्य बदती तथे अन्य कोई आश्चर्य उपदेश करता है आश्चर्य अन् श्रृणो और सुनने वाला भी आश्चर्य कोई होता है दुष्ट उ गया से परोक्षण किया परोक्ष करने पर भी एम स्नान वेद अनाशी कोई परोक्ष ज्ञान होने पर भी कोई नहीं जानता है कोई कोई जान सकता है अभी यह तो हो गया आश्चर्यवत जो दिया क्रिया के साथ आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य दर्शन भजन श्रवण और में आश्चर्यवत क्रिया के साथ संबंध करके आश्चर्यवत किया अभी अथवा कहते अभी आत्म विषय तो द्रष्टान्त करूचे ज्ञान वक्ता श्रोता साक्षात्ता दुर्लभ तो कारण से वह आत्मा ही दुर्लभ कहाना अथवा ये एवं आत्मा न पश्य स आश्चर्यतुल्यता के साथ करते परिक्रिया के साथ आश्चर्यवत एक जो आत्मा को परोक्ष निश्चय करता है वो आश्चर्यवत आश्चर्यतुल्य बहुत में कोई निश्चय करता है परोक्ष निश्चय भी सबको नहीं होता है ये वजती युति सो अनेक सहसु कशिद होती जो उपदेश करता है परोक्ष निश्चय से जो श्रवण करता है वह भी अनेक सहसु कस्टिद होती है हजारों में आने को हजारों में कोई एक होता है तो तो श्रवण करने वाले ठीक है व्याख्यान दो है कि फलित न दोनों व्याख्यान में श्रवण दर्शनादि क्रिया आश्चर्य हो अच्छा श्रवण आदि करने वाले आश्चर्य हो दोनों पक्ष में दोनों व्याख्यान में निष्पन्न हुआ अथुर ये अपना दुर्बोध है जैसे ज्ञान आदि श्रवण आदि मननादि भी तो दुर्बोध है और करने वाला भी आश्चर्य तो कोई होते हैं दुल्ला भाई इसलिए आत्मा दुल्ला, भे। दुल्ला भे है दुर्लभ में है श्लोकांतरम उठा पे थे अथ आगे श्लोक के लिए अथ इधानी प्रकरणार्थम उपसरण है प्रकरण का उपसारण करते कहते प्रकरणार्थ क्या आत्मनो दुर्ज्ञान प्रदर्शन अनंतरम अथकार आत्मा दुर्ज्ञान दुर्ब है उसको कहने के बाद प्रकरणार्थ क्या वस्तुवृत्ता अपेक्षा शो मोह और अकर्तव्यम प्रकरणार्थ यही चल रहा है वस्तु आत्म स्वरूप का चिंतन जब विचार करते हैं, तो आत्मा में नाश है ही नहीं आत्म मरता है मरवाता है भानती है तो वस्तुवृत्त वास्तव स्वरूप का चिंतन करने पर शो मोह नहीं करना चाहिए इसका भी दूसरा प्रक्रम प्रकरणार्थम उपकरण यही प्रकरण को नहीं करना चाहिए आत्मा के स्वरूप चिंतन करना चाहिए उसका उपचार करते हुए भगवान देहि कहा थे, थे। <givessti> देहे सर्वस्व भारत भारत तस्मा मलहसि भूता शोधित अर्सी देहि नित्यम जुन सर्वे अयम दे सबके देह में ये देहि देही देहना बदनुता देह के बधन बरी अबदेह तस्ताचित मना रहूत नहीं जनता है ठीक है देहे बध्यम है देहि नो बध्यत तो फलित्र देहे के बौध होने पर भी दे का बसन नहीं होता है तस्मादिति फलिक्र तस्ती यस्माही तस्मा तस्ता नचित मन रह देही देहो दे शरीर देहोवश्य तीय शरीर सर आत्मा नित्यं नित्य सर्वावस्था सुध्य अवद्य ही हमेशा देह के बहुत होने पर उसका हेतु नित्य तो आज निरवैव आत्मा और नित्य नित्य होने से उसका बहुत नाश नहीं होगा और निरवय होने से उसका नाश नहीं किया जा सकता तद्व देह शरीरे रीरे सर्वत्मा अब्द्य नहीं बतात्मा सर्वगतवादरादुषि सर्व प्राणीजा दध्यम अय देही न देहे नो सर्वे सौख्यदेह निस्थित किंग आत्मागत सौख्यदिटर वृक्षाद स्थित प्राणीजात द प्राणी के देह में देवता बोध होने पर अं दे न देही अपना न बध्य दीका में हेतुभागजते हैं फलित प्रदर्शन परम श्लोकाधी सर्वाणी भूता न उद्देश्य करके शोक नहीं करना चाहिए जिसमें अधिन सर्वानुभूता उद्देश्य करके तो स्तोक करना चाहिए भूतानि श्लोक बोला श्लोकांतरम अवतारय वृत्तम कीर्तित आगे के श्लोक के आरम्भ करते हैं। अति तक का कथन करते यह भाष्य में परमास मतलब पूर्व श्लोक है परमार सत्व की अपेक्षा करके शोको व मोहो वा, वा न संभवती उत्तम सोको मोह नहीं करना चाहिए परमार्थत सत्व अपना का नाश नहीं होता है बधा नहीं होता है इसमें कहा गया ठीक है पूर्व श्लोक सप्तमी अर्थ यह भाषण है यह कहा पूर्व श्लोके मार्थिकारमार्थिकित्य इसका बौद्ध ऐसा नहीं होता है इसकी अपेक्षा करके शोकमो नहीं करना चाहिए इतने केवल नहीं तब अपेक्षा केवल शोकमो असम्भव न इतने के लिए ही तो तो शोकमोह नहीं करना चाहिए बात नहीं किन्तु सदर्म अच्छा इतना इतने केवल नहीं परमार्थ तत्व विचार करना पड़े तो शोकमो नहीं करना चाहिए और अपने धर्म का चिंतन चिंता तुम क्षत्य हो तुम्हारा धर्म क्या है उसके पीछे करने पर भी उसके परियालोचना करने पर भी शोकमोह नहीं करना चाहिए न केवल हम परमार्थक अपेक्षा है यहाँ पर किन्तु सधर्म परमार्थकत्व अपेक्षा से केवल कि नहीं किन्तु अपने धर्म के पीछे करके भी शोकमोह नहीं करना चाहिए धर्मी चावेक्षेक्षकंत अर्सी निकंत अहसी धर्मुद्धा श्रेय नुयून क्षत्रिय न विद्य क्षत्रिय नधर्मा भीक्षिगंसी युन्यत सो धर्म स्वधर्म सौम तो स्वके अपने क्षत्र का धर्म सधर्म अति से अवेक्ष दुष्टा पर्यालोच्य विचार करके अपने क्षत्रिय के धर्मों को विचार करके न विकम्पित अर्सी विचारित तो होना नहीं चाहिए प्रचलित तो तो न्यों नहीं हि कास्मा धर्मिया युद्धाद क्षत्रिय अन्स न धर्म युद्धा धर्म से अनपत धर्म धर्म से युक्त युद्ध से क्षत्रिय का अन्य कोई श्रेय है नि नहीं धर्मयुक्त युद्ध क्षत्रिय के सबसे श्रेष्ठ है इसलिए उससे अपने धर्म विचार करने से कोई तो विचल नहीं होना चाहिए टीका में सख्यम छात्र धर्मम अनुसंधाय अपना धर्म ही क्षत्रिय धर्म क्षत्र से ही धर्म छात्र धर्म अनुसंधान करके तक तो चलनम परिहर्तव्य चलने का परिहार करना चाहिए यद्य क्षत्रिय से धर्मादानपेतन धर्म पथेल कर आगाना धर्म से अनपेतन धर्म से बर्बाद धर्मी होता है श्रेय साधन तबेव मैं अनुवर्तितव्य और की शंका होगी जो हमारा धर्म से युक्त है श्रेय साधन हो हम करेंगे तो कहते आपके लिए तो धर्मीय युद्ध से बढ़कर अन्य कोई नहीं है जाति प्रवृत्व स्वाभाविक सधर्म एवं जाति प्रवृत्त जो स्वाभाविक धर्म है क्षत्रिय अन्यत तो नी जैसे धर्म युद्ध हाथ में स्वधर्म अभी सो धर्म क्षत्रिय स्वधर्म युद्धम तम अभी अवेक्ष विचार करके तम तो निकम्पित विकम्पित प्रचलित तो न धर्म्या क्षेत्र से अधिक है स्वाभाविका धर्म आत्मस्वाभाव्या आत्मस अपने क्षेत्र जाति के स्वभाव से धर्म धर्मयुद्ध से अधिक नहीं उससे विचलित नहीं होना चाहिए तत्व युद्ध ये जो आया न वीकंपित प्रचलित नसी दो बार न आया पुनः नकार उपायदान न विकमती तो प्रचलित तो नती प्रचलित अयोग से प्रति प्रचलितुम अयोग्य प्रचलित तो नहीं होना चाहिए तो प्रचलित तो कहाँ से नहीं होना चाहिए स्वाभाविक धर्मार्थ आत्मसव स्वाभाविकोत्तम क्या है अशास्त्रीयोत्तम इसे शंकायम भारत शास्त्र स्वाभाविक में तो शास्त्रीय स्वभाव से जो हो जाता है इसे स्वाभाविक का अर्थ होगा ये संख्या की को में करने के लिए कहते हैं ध्यान आत्मस्वभाव्या अपना जो स्वभाव आत्म स्वय अर्जुन से स्वाभाव्य अर्जुन का जो स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव प्रित हूं वर्ण समुचित कर्म अपने वर्णार समुचित जो कर्म युद्ध है उससे विचलित भी नहीं होना चाहिए धर्मार्थम प्रजापरिपाल च से युद्धा उपरीत श्रद्धा सब्ज्य धर्म के लिए जो प्रयत्न करते प्रजा परिपालन के लिए प्रयत्न करते हैं तो युद्ध से ऊपरी जनता उपरतु इच्छा रमस हो गई उपरी जनता उपरंतु इच्छा उपराण होने के लिए इच्छा इसे सब्धा तो ऐसा करनी चाहिए इतिहास नहीं तत्व पृथ्वी जय द्वारा ना धर्मार्थम प्रजा रक्षणार्थम च ये युद्ध पृथ्वी को जय करके धर्म पालन करना प्रजा की रक्षण करने के लिए इसलिए धर्म के लिए धर्म अनुपेतम परम धर्म ठीक है नथोपि श्रेयस्करण किंचित अनुष्ठन युद्धा उपरुर्थित तथा युद्ध तो अच्छा है फिर भी उसके सभी उस कुछ श्रेयस्कर करो अनुष्ठान करना अच्छा है युद्धा से उपरां हो जाना ठीक है ऐसा संक्रांत करते तस्माद जो धर्म से अनुपेत युद्ध है धर्मिया अन्य चतुष्ठ न युद्ध अन्य कोई श्रेय है प्रचलनम अनुचित निशा इसलिए युद्ध से क्षत्रियुद्ध से नहीं चाहिए मनुस्मृति में आहवेश जिखा सक युद्ध माना परम सख्या स्वर्गमयान के अपराध अपरांग मुखा युद्ध में जो परस्पर मारते हुए युद्ध करते धर्म से युद्ध से तो अपरांग युद्ध से परांग मुख नहीं होते सामने आकर मर जाते तो स्वर्ग हो जाते है। और हिंसा के लिए कहा गया हिंसा ना हिंसा सरागुता ने टाया तो युद्ध में धर्म है युद्ध में गौतम ने कहा न गो सहिंसायाम हिंसा में आहवे युद्ध में हिंसा में दो नहीं। युद्ध दो नहीं है अन्यत्रशवा सारथ्य अन्ना युद्ध कृतांजलि प्रखिन्न के परा मुख उपविष्ट स्थल वृक्षारूढ़ दूत गो ब्रह्म अश्वरहित है सारथ्य नहीं है आयुध जिसके पास नहीं उसको नहीं मानना चाहिए अश्व नहीं सारथ्य नहीं है केवल अग में आयुध आत्मा नहीं तक अंजलि हाथ जोड़कर करता है तो उसको नहीं मानना चाहिए सके न कैसे के फैला कर इशारे का बांध करने परंग पीछे करके भाग जाता है तो उसको पीछे नहीं मानना चाहिए उपविष्ट बैध गया स्थल में किसी वृक्ष में चढ़ गया कोई दूत है गो ब्रह्मी इनको मना ही मानना चाहिए है उनको छोड़ करके अन्य युद्धा में हिस्सा करने से दोष नहीं है इसलिए दोष नहीं है इनको मानने पर यह अभिप्राय धर्मेट युद्ध है युद्ध से गुर्वाद अनेक प्राण हिंसात्मक अहिंसा शास्त्र वेदा न कर्तव्य था गुरुवाद अनेक प्राणी हिंसात्मक युद्ध है महिंसा अहिंसा शास्त्र वेधा नीचर्ण्य सूतचुद्ध कर्तव्यु धर्म तो युद्ध में दूषण जहाँ निषदे विधिस्प्ठे निषेधावकाश जैसे अग्निश्न है तो वाक्य मां हिंसा वाक्य है तो उत्सर्ग उस उसका अपवाद है जहां प्रश्न हिंसा हित है वेद में उसको छोड़कर के निषेध वाक्य का क्षेत्र है अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग का स्थान है ठीक इस प्रकार ये भी ये धर्म है तो युद्ध में हिंसा अपवाद है वहाँ तो निषेध वाक्य का विषय नहीं ठीक है अग्निस्मे हिंसाधिगत युद्ध अच्छी क्षत्रिय विहीतवादनुष्ठेय जैसे अग्निशमय पशु आलभित आया युद्धे अहिंसावाक्य महांसा सर्वतनवाक्य का अवाद है ठीक है युद्धम क्षत्र से हीतवादन जैसे अग्निशम पशु हिंसा विहीतवादनुषेय छत्रे की युद्ध भी अठय कंकि विहीत सा विशेष शास्त्र बल्वाद सामान्य शास्त्र मा हिंसा कराभूता नहीं उसके अपे विशेष शास्त्र है जिस प्रकार अग्निशमय शास्त्र विशेष है बलवत है इसी प्रकार छत्तीस धर्म में तो युद्ध भी बलियव बलिय बलवत्तर है बलवत्तर कोई दोष नहीं कर्तव्य उच्च जदृछया चोपन्न जया चोपन्न सर्गद्द्वारत पावृतम सुखिन क्षत्रिय पाथ सुखिनाद्रिया पाथ लभंते युद्ध मीदृश लुद्धमीदृशन जदया चोपन्नम्वारत यदृक्षा या रिक्शा यदि लौके विग्रह या रिक्शा रिक्शा बनेगा रिक्शा धातु गुरु चल सूत्र सब प्रत्येता पहुंचेगा या रिक्शा लौके विग्रह और यद विग्रह यदू रिक्चा सु कर्मधार समाप्त करना यद रिक्चा बन जाएगी छया स्वभाव प्राप्त हो गए च उपपन्नमत युद्ध जो प्राप्त होता है स्वर्गद्वारत स्वर्गद्वार उद्घाटित खुलावा पात्र क्षत्रिया सुखिने्षत्रियादृशम युद्धम लभंते इससे युद्ध तो प्राप्त करते क्षत्रिय सुख तो प्राप्त करते इसे स्वर्ग प्राप्त करने वाले जो प्राप्त करते ये क्षत्रिय ईदृश युद्ध लभंते सुखी न स्किन का उसके साथ ईदृशम युद्धम ये क्षत्रिया लभंते सुखी ना वो सुखी बिना इच्छा से धर्म तो युद्ध प्राप्त होता है तो सुखी स्तर प्राप्त करेंगे ठीक तथा युद्धे प्रवृत्ता अहि का मुस्म कश्या सुखा भावाद ऊपर तिर प्रतिभा प्रभु है यह सुखो नहीं होगा यह लोके में सुखो नहीं पर लोग नहीं होगा सुखा भावादर तिर प्रतियोगिता युद्ध ऐसी ऊपर होती उपरांग होना चाहिए ऐसा हमको बान होता है ऐसा संख्या या अपराधित प्रत्याय हुए यदि प्राप्त हो जाता है तो समझ स्वर्ग द्वारत अत्या उद्घाटित खुलाबा येदृश युद्ध लभं क्षत्रिये सुखी न कि सुखीन अस्ते सुखी ये ईदृश युद्ध लभं ऐसा धर्म तो बिना तर चाहे कर लेते हैं हे पार्थ किश्ने सुखीन तो चीरे चीरतरेन काल यागाये न स्वर्गाज यागा मे के बाद चिराधिकर्गा युमस्त क्षत्रियाुद्धकर्तरी क्षत्र बहिर्मुखता ही न गरी मुख नोकर सन्मुखोपरी युद्ध करते वांग मुखन धर्मयुद्धयुद्ध करते हैं। तो सहसा भी सुखमुत्कार शीघ्र ही करें तव कर्तव्यमें युद्धमी व्याख्यान स्फुटम कर्तव्य व्याख्यान स्पष्ट करते स्वेच्छया प्राथित उपन्न सर्गद्वार उद्घाटित जो ईद युद्ध प्राप्त करते क्षत्रिय ये भारतीय वो सुखी यहां मुक्त होते भी सुख वे हो जो क्षत्रिय लोक में परलोक में सुख होने वाला है प्राप्त करने वाले उनको भी इसे प्राप्त होता है स्वधर्मभूत तो युद्ध सिद्धे ये उनके लिए ये युद्ध प्राप्त होता है अपना धर्मभूत युद्ध सिद्धे सागत उत्थान शोकों में इसका करते हुए युद्ध करने के लिए उठना शोकों नहीं करके करना चाहिए ऐसे सुखी लोग ही इसे प्राप्त करते भाग्यमान लोग क्षत्रिय ऐसे प्राप्त करते हैं इसलोके ने कहा वास्तव स्वर्ग को विचार करके तो सौ को करना चाहिए और तो अपना धर्म के विचार करके ही सौ को नहीं करना चाहिए और ये जो स्वर्ग युद्ध प्राप्त होता है धर्म युद्ध तो जो स्वर्ग प्रापक है इसे क्षत्रिय सुखी लोग ही प्राप्त करते हैं जो प्राप्त करते है यह लोग ने कम लोग में सुखी होते हैं इसलो एव कर्तव्यता प्राप्त अथ कर्तव्य है प्राप्त होने पर भी <coughs> सर्म से युद्ध से सद तो धर्म स्वके धर्म चतरे का युद्ध है श्रद्धा से करने पर सर्वदाय महाफल प्राप्ति सर्वदाय महा, महा महत्व फल की प्राप्ति प्रदस से दिखा करके तो पद अकरण कृत्य प्राप्ति और सर्वप्राय जितने कर्म है यदि फल इच्छा नहीं करके ईश्वर अर्पण बुद्धा करता है तो संपूर्ण कर्म ज्ञान का साधन हो जाता है इसे देगा स्वर्ग जी महाफल और महाफल प्राप्ति सब कर्म सर्वापेक्षा से ज्ञान दिशु जितने कर्म है आश्रम कर्म सब ज्ञान का साधन होता है और जो काम्य कर्म भी यदि कामना नहीं है तो काम्य नहीं रहा नित्य नित्य, नित्य कर्म जैसे ज्ञान साधन है काम्य कर्म भी निष्काम होकर करे तो सब ज्ञान का साधन हो जाता है इसे स्वर्ग महा ज महाफल प्राप्ति देखा करेगी पद करें और अपने धर्म पालन नहीं करें तो प्रत्यवय प्राप्ति पाप की प्राप्ति दिखाते है उत्तर श्लोक अथशब्दार्थम कहते हैं। आगे श्लोक में अथचे तुम अथ है उत्तर श्लोक में जो अर्थ शब्द पर दिखाते हैं एवं एवं कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी यदि तुम नहीं करते हो तो पाप को प्राप्त करेगा अथचेत धर्म्यं थ्व धर्म संग्राम न क्यसी संग्राम न कैष्यसी तथा स्वर्म की धर्म की पापम वाप्यसीपम् वापस अथम धर्म संग्रम न क्यधर्म की अथ इमं धर्मी संग्राम न करते करना चाहिए ऐसा होने पर भी चेतगा यदि तम इमं धर्म संग्राम धर्मयुक्त संग्राम नहीं करोगे तथा तो तो क्या होगा तो धर्मम की अपना धर्म क्षेत्र का जिस कीर्ति भी तो धर्म पालन करने थे उसको भी त्याग करे वहाँ क्या करते जहाँ हो जाता हित त्यक्त पापम असीप को भी प्राप्त आप करे पाप अवाक्षसी प्राप्त करोगे नहीं करने पर दोष बताते अतचेत भाष्य में चेत अथ चेत तम इमन धर्म अथ तम भाष्य में चेत आश अथ धर्म क्या धर्म आगण पेतम धर्म सदस्य यह हो गई बनता है धर्म आगण पेतम धर्मयुक्त है विहितम संग्राम है क्षत्रिय के है इसलिए धर्मयुक्त है क्योंकि जो विहित हो गया धर्मयुक्त युद्धम संग्राम न कर सकी चेत अन्य के लिए सधर्म की अपना धर्म क्षेत्र है और कीर्ति क्या है महादेवादी समागमन हीता अर्जुन ने महादेव के साथ समागम युद्ध किया था उसके कारण जो की उसको भी छोड़ करके केवल पापम अवाप्यसी पाप को ही प्राप्त करो ठीक फलवत्म इत्यान प्रकार ये धर्म युद्ध विहित फलवत है अन्याथम पुनचे अनुद्यते फिर अर्थ चेत चेतरा फिर न कई तथा चेताय तो उसे टीका चेप न लुभ था पहले भी चेत अन पुनः चेत के अनुचे पहले चेत कहा था, था फिर अन्याय देखाने के लिए फिर चेत का अनुवाद किया महादेवादि समागम ने मिट्ट उसमें हाथी पते हाथी सदस्य महिन्द्रादेव इंद्र के साथी अर्जुन का युद्ध हुआ था उसके कारण जो की है तो उसको भी क्या करोगे अत्यम धैर्य संग्रम न क्यसी तंगीति पापासी भूतानि जयाम कीर्ति चाभूता कथय सी तेजया संभावित चा की संभातर्ति मरनातिच्यसे मरनाभूता भूता दा ते अव्यम अकर्ति चा कथित संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे अव्यय नित्य नित्य का बहु दिन तक तो रहेगा हमें ही कथन करेंगे अकर्ति का कथन करेंगे ये यह क्षत्रिये होकर तो भाग गया संभावित से अकृति मरणाद अतिचित है ये संभावित है ये धर्म आत्मा है सूर है भगवान है धनोधर है बहुत लोग आशा तो अच्छा मानते है ये आपके लिए मरण से भी अतिरिक्त है मनो से बढ़ करके अकीर्तिमें टीका में पहले जिद्या करनीय क्षत्रिय प्रत्यवायम आमुस्मिक आपाद्य शिष्ट्रह लक्षणम दीर्घ काल भावीनमिकम प्रत्यवाया तो तो अभी पूर्व श्लोक में कहा यदि नहीं करोगे तो अपना धर्म पाप को प्राप्त करोगे विद्धार करने क्षत्रिय का प्रत्येम पापे हम स्मिकम पर ये आपादन करके अभी श्लोक में क्या कहते हैं शिष्ट गह लक्षण शिष्टा नाम गढ़ निंदा शिष्ट पुरुष निंदा करेंगे अशिष्ट लोग जो है नीचे उन्हीं की निंदा का कोई फलन नहीं में तो कोई प्रयोग नहीं कोई भेद नहीं तो शिष्ट पुरुष जिसकी निंदा करेंगे वो तो बड़े दीर्घ काल तक रहे शिष्टागढ़ लक्षण दीर्घ काल भागनम शिष्ट ग्रह निंदा है स्वरूप जिसका दीर्घ काल तक रहेगा इस्लोक में भी प्रत्येक प्राप्त करोगी प्रति उपलम्भ कराते न केवलम सधर्म कीर्ति परित्याग हो सधर्म की परिचय अपना धर्म और कीर्ति का परित्याग इतने मात्र नहीं अकृति चाहिए भूतानी कथे अपना धर्म और कीर्ति का परिचय तो होगा इतने मात्र नहीं अकृति भी कहेंगे भूतान सब प्राणी कथे तब ठीका अव्यायाम का दीर्घ काला दीर्घ काला युद्धे स्वरण संदेहा स्वमरण संदेहा तब परिहार अर्थम अकृति से का भी छोड़ आत्म संरक्षण से शेष करता अर्जुन की शंका युद्ध स्वमरण का संदेह मरण का संदेह तो उसको परिहार करने के लिए अकृति को भी सवेक्ष लेनी चाहिए अकृति का भी छोड़ोगे क्यूँकि आत्म संरक्षण तो शेष करे आत्म की रक्षा करने पर आगे से काम कर सोते ऐसा संक्रांत करते लोग आपको बड़े धर्मां्मा कहते शूर इतम आदि गुण ही संभावित ऐसे सब लोग कहते धर्मात्मा है धर्मयुक्त है शूर भगवान है एवं आदि गुण ही संभावित धनुरादि संभावित अकृति धीरे मरणाद्यति मरण से भी बढ़कर के ऐसे मरण से बचने के लिए इतना ठीक नहीं वो अतिरिक्त है ठीक है मान्याण अकृत्य होती है मरनात् तात्पर्य असना जो मान्य सब लोग मानते बड़े धर्मवान सुधर धनोत् ऐसे जो मानते उनकी जो आकृति है मरण सेवर्ग के दुस्साह वो तो मरण ही आशा मानते मरण वन आशा है मरण से विद्युत सहा दुख न सहा इस दुस्साह है तात्पर्य कहते सम्भावित से भरम मरण विचार, जो संभावित है, धर्मांतना भी रहे उसके आकृति के विषय मरण तो भरम इस सब कृष्ण के विषय अच्छा है जो विपरा है जो होती इत युद्धम कर्तव्य में युद्ध करना चाहिए। पर भूत्वा महारे युमत भूत्वा लाघवी लाघव उपरतम ते महारथ भारणा उपरत्मश्य महारथे तुमको क्या मानेगे भयाधरणाद उपरतम युद्ध से उपरत हो गया ऐसे महारथ दुर्जोधन आदि मानेंगे तुमको ये भय से राम से उपरत हो गया डर के कृपा से नहीं भय से उपरत हो गया ऐसा ना ये सांसम बहुमतो भूत राघव में जिनमें दिन में ये सांसम बहुमत हो बहुमत बहुत गुणों से युद्ध ऐसे माना गया मानेगे वो आदि मानते फिर बहुमत भूत लाघवी अगर लघुत्व को प्राप्त करोगी बड़े तुमका अच्छा मानते थे फिर कहेंगे भय से भाग्य लाघव में आघुत्व को प्राप्त करी इससे क्या दुख पड़ करके भयाद रनाद स्वाम महारथा भयाद उपरत मन चंते रणाद भय से उपरत हुई अच्छा माने मंश्यंते मन दी मानेंगे मयाद प्राणी कृपया न हम युद्धम कर साम प्राणियों ने कृपा हमसे युद्ध नहीं करूंगा संक्रांति नहीं तो लोग क्या मानेंगे भय से डर करके युद्ध से भाग भक्ति भैया तो करना अधिक भय अधिक सामान्य है उनसे डर करके रणाधिधाज उपरतम रणाधिकारी उपरोतम निवृत्त हो गया ऐसा मन चंते ही उसका चिंता ही चिंतन करेंगे सोचेंगे न कृपया तासे नहीं ऐसा माने से मानेगे भयसे मंसेन्तेमको मानेगे महाराथ को दुर्योधन करते महारथान विश्व महारथ कौ एक दुर्योधना दिन बहुमत ये महाराथ है मानते थे बहुण युक्त मत बहुमत आठटी का मत चट बहुण युक्त इतं मतो बहु बहु मतो बहुं मतो बहुमत देखें मत बहुत गुण स्वीपी मतलब अच्छा बहुत गुणे युक्त मतो बहु मतो मतो मतो मत हे बहुमत भूत मतो हो के पुनर्यासि लाघ हो लघु भाग लघु तो करते हैं ठीक है आदि <coughs> <coughs> भी सब उपहास्य का निदर्शन आया प्रभु के अवश्य भागेंगे क्या इसका विक्रा आदि तुम्हारे उपहास कर भाग्य आदि को देख करेंगे पहले आया तो यहाँ देखा इनको देख रहे क्या भैया जो ये से करेंगे उसका निराश करने के लिए भी संक्रामी प्रभु के अवश्य भागे लोग इतच मं युद्धा ओं युद्धा उपरम म का युद्ध से उपरम नहीं उपरम नहीं कर कि अवाच्यवादाश बहूवाच्यंश बहु वजिष्य वाइसा मदिष्य निंदस्तव साम्यं निंदत सामर्थ्यं बहुत दुखतर मुख्य दुखतर मुख्यवाच्यंश बहुष्यवाहि सामर्थ्यं ततो निंद बहून ततो बधिष्यम दुखता तुम्हारे तो जो अहित शत्रु दुर्योजना तब सामर्थ्य निंदा तो तुम्हारे सामर्थ्य तुम्हा की निंदा करते तो ही बहुत अवाच्यवादान अवाच्य जो शब्द जो पानी योग्य नहीं ऐसे बहुत उससे बड़े बढ़कर क्या दुख करेंगे तब तो, तो के निंदा दुखकरुखकर उससे बढ़कर क्या अधिक देखे किम तो अवाच्यवादन इतिहास्य अवाच्यवादन अवक्तव्यवादान बहु अनेक सुखवाणी बहुन का बध्यति कहेंगे कौन कहेंगे सर्विता सत्र जिस तुम्हारे शत्रु केवल के, के कहेंगे के के के नहीं निंदन तव सामर्थ्य निंदन तो कुत्सन निंदा करते किसकी तब सामर्थ्य तो सामर्थ्य क्या सामर्थ्य निर्वात तवचार युद्ध निमित्त निवात कवच आदि युद्ध निमित्त निवात कवच निवात असर का नाम है और निवात दृढ़ नाम बात रहित निरुद्ध हो निवृत्त तो हो और बात निवात भाई भी जिससे निवृद्ध है ऐसे कवच है आपके पास युद्ध का निमित्त है ये सोच निंदा करते हुए तो so, बहुत कुछ शब्द कही ठीक है ना भीष्मि बदतम कष्टकरण कष्टतरं असहमान हो युद्ध निवृत्त स्वसामर्थ्य निंदना आदि सत्र भी द्रोण आदि बद्ध होगा प्रम कष्टतरं दुखम असहमान उससे बड़ा दुख पकड़ेगा भीष्मण आदि बद के कारण उसको सहयते में युद्ध निवृत्त हो जाना चाहिए और अपने सामर्थ्य की निंदा करे तो स्वसामर्थ्य निंदना आदि शत्रुतम सतो निंदा करेंगे तो उसको छोड़ू सख्त में सहयोग उनको मानने पर जो कष्ट होगा उसके अपेक्षा थोड़ी निंदा सहाय कर लेंगे संख्या है चाहते ऐसा नहीं सत्ता प्रश्न निंदा दुखा दुख कर ये जो तुम्हारे अभी के लोग हो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कुछ आवाज से वादन पाएंगे उससे दुख से बढ़कर दुख क्या है तो सबसे बड़ा दुख त कष्टकरण दुख नाचती जाए तो उससे बढ़ के कष्ट करने सबसे बड़ा दुख है इसलिए ऊपर नहीं होना चाहिए लोगो को सब कुछ सब कुछ नहीं युद्धे गुरुवादि बध का सात मध्यस्थ निंदा तत्व तो निवृत्त तो शत्रु निंदा कि जो उभयतः का आशा रखी अभी शंका कहते हैं युद्ध में गुरु आदि बद होगा बद्ध होने तो सामान्य लोग मध्यस्थ लोगों निंदा करेंगे कि देखो तो अपने गुरु आदि का बद्ध किया अर्जुन आग ने ऐसा नहीं हुआ निंदा करेंगे मध्यस्थ लोग और तत्व निवृत्त युद्ध से निवृत्त हो गया तो शत्रुनादि निंदा करेंगे कहेंगे देखो किस भय करके भाग्य तो उभर तो पांच सारा राज्य ऐसे राज्य है दोनों तरफ बंधन है इधर जाओ तो बंधन है इधर जाओ तो बंधन है तो क्या करेंगे वसा करेंगे तभी मध्यस्थ रोग की निंदा करेंगे और नहीं युद्ध करेंगे तो दुर्जनांदा करेंगे तो दोनों तरफ ही तो निंदा ही है कि क्या संख्या है युद्धे को ना युद्ध करने पर निंदा नहीं करना भी हथो मसलों वा व प्राप्यसी जित्वा वा व प्राक्षसी स्वर्ग जितासे मही जीवा भोक्षसे मही तस्मादुत्ष कौंतेष्टौते युद्धाश्चय युद्धाश्चय होंक्षसी जित्वा वा भोक्षसे मही तो वा प्राप्त सर्व युद्धपरम पर मरागे हो तो सर्व प्राप्त सर्व प्राप्त कर वा जीत लिया तो मोक्षसी राजा मन भो करो दोनों तरफ लाभ है तो भैया तारजने तस्मा कंत युद्धा कृत निश्चय उत्तिष युद्ध के लिए कृत निश्चय कृत निश्चय ये निश्चय करके उठो राशि में युद्ध केवल कर्णी हतो वा कर्णादि के लिए मारे गये हो प्राप्त से स्वर्गम क्षत्रिय युद्ध में मर जाता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है हताशन स्वर्ग प्राप्यसी महाराजा ने कहो जीत कर्ण शिवरा यदि कर्ण जी तुम जीतलो तो शिवरा बक्ष्यसी मई राजागुरु राजा वनकर उभ था तव लाभ है नहीं नि परिशुद्धकुल्स क्षेत्र विजय पराजय च लाभद्रो युद्ध उत्थान आवश्यक म उत्थन उत्थन आवश्यक जय पराजय लाभ द्रव्या लाभ ध्रुव अवश्य पराजय लाभ द्रव्या जय मे लाभ पराजय लाभ युद्ध आवश्यक युद्ध के लिए उठ तस्मदिष्ट कौंत्य श्लोक न ही पिशुद्धकुश क्षेत्र से उद्युक्त तस्मा पर साधे परशुद्धकुश सेशुद्धम कुरम यस कौंत कृति के पुत्र तुम हो, होशुद्धपुर क्षत्रियुद्धा तो उद्युक्त युद्ध के लिए उद्योग हुआ फिर उपण ये साधु त तो नहीं कौनते कौंतम जय पाजय की एक उचित उभय था, था। जीवा पन्ना दिन सुरास मई उभय था जित उभय था क्या जय पराजय जयादम भाव लाभ नियम फलित जय पराजय में निश्चय नहीं लाभ में निश्चय जय में लाभ पराजय में लाभ तो लाभ तो है निश्चय फलितिख्या सिद्धवा यत तस्माष्ठ कौन से युद्धा कृत निश्चय युद्ध के कृत निश्चय तमे विषय कृतन चीजा सत्रा निश्चय निश्चय करो उनको जीत लूंगा मारूंगा मैं तो मर नहीं मरने परिवार मर करगाश्चय कर अर्जुन के मन में शंका है कि पाप धिरता है पाप से भय लगता है गुरु आप जिसमें है इनको मानने पर पाप हुआ युद्ध निश्चय करता नो सकते ऐसे निश्चय नहीं होता है कि मरुआ मारु युद्ध करूंगा ऐसा निश्चय करके उस नहीं करता ऐसे शंका अनुपर्म युद्धम स्वधर्म इतम युद्ध मानस उपदेश स्वधर्म ऐसा मान करके जो युद्ध करता है उसके लिए उपदेश होती ठीक है युद्धस्य युद्ध सेधर्मतया कर्तव्य से सत्याद्रिका युद्ध स्वधर्म चक्रिका अगस्त कम ऐसा होने पर सुखदुखे समय कृत्व लाभौ जया जय ला कथो युद्धा युजस्वस्व पापम भाष्युझाजस्व सुखम चुखंखे समय लाभालह समीक्ष जया जो समूपित सुख दुख को समान करके सुख में हर्ष होता है राग दुख में देश होता है ऐसा राग देश नहीं करके समान होकर लाभ अला हो लाभ चलाव चलाभ हो चलाभ लिया तो लाभ होगा धन आदि हो जाएगा सत्युवादि का धन प्राप्त हो जाएगा सम्मान मिलेगा लाभ हो उसका विपरीत हो अजेय अजय पराजय दोनों में समान होकर राग द्वेश नहीं करके सब तो तो युद्धाए युजस्व युद्ध के लिए तैयार हो एवं पापम न वापस ऐसा निश्चय कर कर्म करो पाप प्राप्त नहीं करो उसका भय था युद्ध में पाप होगा उनको मानने पर तो ऐसा निश्चय कर युद्ध से पाप नहीं होगा सुख दुख लाभ हानि जय पराजय दोनों को बराबर जो मिलने का अपना धर्म पालन करना है अपने धर्म सधर्म बुद्ध युद्ध करना अपने धर्म ऐसा करके जानने पर पाप तो को तो प्राप्त नहीं करोगे में सुख दुखे सुख दुखे समय समय होता तो है तुल्य करता तुल्य कैसे करना सुख दुख को तो राग द्वेशो अब यही अर्थ है सुख द्वेश में सुख में राग दुख में द्वेष होता है ये नहीं करना टीका में सुह जीवन मरना भी निमित्त सुख दुख समाद सुहृद के जीवन और मरण जीवन और मरण मर गए तो सुख दुख जीवित है तो जीवित और मरने में जो सुख दुख होता है दोनों बराबर कैसे होगा जीवित है तो यदि सुख तो होता है मरने पर दुख होगा और जीवित दुख होता है मरने पर सुख होगा और दोनों ऐसे अत्यंत विपरीत है जीवन मरने के समान सुखद दुख विपरीत है दोनों को समान कैसे करना इसलिए कहते राग देशो देश नहीं करना विराम, राग देशो अपया जय समकृत जैसे सुख दुखे समय कृत था सुख दुखे नपुन सकम से समय था विवेचर में लाभालाभों के साथ हुए समय का नहीं होगा जया के साथ अन्य होगा कि दुर्लिंग का परिवर्तन करना पड़ेगा समो कृत्या लाभलाभौ समो जया जोऊ समोत्वा लाभालाभौ जया जयू चौह कृत्व दो, दो, दो बराबर करी तत् युद्धा युजस्व पटस्व लगता चेस्ट करुद्ध क्वन मन सेुद्धकर्ता से पाप न अवक्षस पाप प्राप्त नहीं करी एक प्राथमिक उपदेशन धर्म पालन कराप नहीं ठीका मैं लाभ क्या है शत्रु कोषाधि प्राप्ति शत्रु के धनाधि प्राप्त हो जाएगा जितने पर और अलाभ सब भी करे और कोषाधि प्राप्त नहीं होगा मर जाएंगे न्याय नुद्धे न अपरिभूत परस से परिभावो जय जय क्या है न्याय नुद्धे न्याय युद्ध से दूसरे को प्राप्ति क्या तो जय कहा जाए और न्याय से मर तो जय नहीं होगा न्याय ना न्यायुक्त युद्ध ना अपरिभूत नहीं दब करके परागुभ नहीं करके परस्य परिभव दूसरे को परास्त कर दिया अब तो जया तद विपरीयु अजय उसके विपरीत है अजय पराजय अजय तय तो लाभालभ जया जय समा करना दोनों को समान करना समान करना तो समान है वो राग देशो अतुता जैसे सुख दुख में राग देश नहीं करना जैसे लाभ में राग अलाभ है में देखे जय में राग अजय में देश ऐसा नहीं कर राग देश अतुता इतने तो तथा तथा जयाथा तथा लाभ हो जया जय समकृत जैसे सुख दुख में सामना करना क्या है रागोदेश नहीं करना ठीक इस प्रकार लाभ अलाभ जया जय में समान करना अंतल हो वहाँ भी रागदेश नहीं करना इसको कर। दिखाने के लिए भगवान भाषी का प्रदेश तथा अकृत्वा अकृत्व दिखाने के लिए त्वा इत का अर्थात समान करने का राघोद्वेश नहीं करना यथो तो प्रदेश अवसा तो परमा के दर्शन करने युद्ध करते हुए समुचय प्रवत्म सा ज्ञान कर्म समुचय माने वाले भक्त उपंचादी कहते हैं ज्ञान होने के बाद कर्म करना चाहिए तो बीच में कहते यथोत उपदेश यहाँ के उपदेश करते है समान करके युद्ध करो पाप नहीं होगा इससे क्या सिद्ध होता है परमार्थ दर्शन का प्रकरण चल रहा है छे अध्याय पदार्थ शोधन करने के लिए रातना नित्य है उसका नाच नहीं होता है परमार्थ रूप दर्शन का उपकरण है उसी प्रकरण युद्ध करने के लिए कहते अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों मिलाकर ही करना चाहिए का तात्पर्य युद्ध करते हुए समुच्चय पर शास्त्र से का तात्पर्य ज्ञान कर्म समुच्चय में ये प्राप्त हुआ ऐसा संख्या ऐसा उपदेश प्रासंगिक है युद्ध करने के लिए उपदेश ये प्रासंगिक है वस्तुतः ये ज्ञान प्रकरण है प्रासंगिक्षत्रियत धर्मभूत युद्ध कर्तव्यता अनुवाद प्रसंग आगत कहीं धर्मभूत धर्मभूत क्षत्र धर्म भूत धर्म है क्षत्र का आनंद और धर्मभूत जो युद्ध धर्म तुम्हारे युद्ध से धर्मभूत है युद्ध कर्तव्यता का अनुवाद युद्ध तुम्हारा धर्म है इसका अनुवाद प्रसंग से आया उपदेश है नाने नषय न समुचे सीधे विषय चल इससे लेकर के दोनों बहना करके दोनों समुझे का ज्ञान कर्म समुचित तो होगा ये बात नहीं ये तो उसका धर्म है धर्म का युद्धो करते है उसका अनुवाद प्रसंसिता गया इससे तो ज्ञान होने के बाद कर्म करना चाहिए यह अभिचार नहीं उपज से प्रासंगिका हो बोलो ुधार युजस्वसी ओ मित्रुण